उपनिषद का विचार वीच, हम लोग कर रहे हैं ऐत्रे उपनिषद के संबंध भाष्य की चर्चा हो रही है ऐत्रे उपनिषद का प्रारंभ हुआ है मोक्ष के साधन के रूप से केवल आत्मविज्ञान को बताने के लिए इसे जब सुना भाष्यकार भगवान के मुख से तो हिरण्यगर्भ को ही पर परतत्व के रूप से स्वीकार करने वाले हिरण्य गर्भ उपस्थित हुए उनका मत पहले बता करके निराकरण किया भगवान भाष्यकार ने उनका मानना है कि कर्म उपासना सम... का समुच्चय अनुष्ठान हिरण्यगर्भ भाव की प्राप्ति कराता है हिरण्य भाव की प्राप्ति का ही नाम परम पुरुषार्थ है इसी इसी को मोक्ष कहा जाता है और वह होगा उपासना समुचित कर्म का ही फल उस मोक्ष के लिए आवश्यक नहीं है केवल आत्मविज्ञान ये हिरण्य गर्भ वादियों का मत है उनके इस मत का निराकरण करते हुए कहा गया कि उपनिषद तो केवल आत्मविद्या को बताती हैं मोक्ष का साधन और उपनिषद के अनुसार मोक्ष का स्वरूप भी वह नहीं है जो हिरण्यगर्भवादी मानते हैं हिरण्यगर्भ रूप देवता भाव में अवस्थित होने का नाम मोक्ष मानते हैं वे लेकिन उपनिषद दृष्टि से मोक्ष का स्वरूप है निर्विशेष ब्रह्म भाव से अवस्थान ये मोक्ष है उसका साधन केवल आत्मविज्ञान है इसी के लिए उपनिषद का आरंभ है ये जो कहा गया सिद्धांति के द्वारा इसमें आक्षेप करते हुए पूर्व पक्षी ने कथम पुनः अकर्म संबंधी इत्यादि वाक्य से ये बताया कि स इमान लोकान असृजत इत्यादि वाक्य से सृष्टि प्रतीत हो रही है उपनिषद में और सृष्टा के रूप में आत्मा वा वग्र आशित वाक्य के द्वारा प्रतिपादित आत्मा का परामर्शक है आपका सशब्द और पुराणादि में भगवान व्यासादियों ने विशेष सविशेषकर्तृिक लोक सृष्टि बताई है लोक सृष्टा विशेष है इस प्रकार सृष्टि सुनाई दे रही है उपनिषद भाग में और सृष्टि का कर्ता के रूप में आत्मा सुनाई दे रहा है वह उपनिषद प्रतिपादित आत्मा सविशेष होगा तो फिर निर्विशेष आत्मा रूप विषय के न होने से उपनिषदों अनारंभणीय होगी इस प्रकार की शंका पूर्व पक्षी ने की हिरण्य ने इसका समाधान भगवान भाष्यकार कर रहे हैं अन्यार्थ अनवगमात इत्यादि से उपनिषद प्रतिपाद्य सविशेष आत्मा नहीं अपितु निर्विशेष आत्मा है यह आयत्रे उपनिषद के उपक्रम उपसारादि तात्पर्य निर्धारक लिंगों से अवगत होता है कि उपनिषद में प्रतिपादित आत्मस्वरूप निर्विशेषी है सविशेष नहीं तो निर्विशेष आत्मस्वरूप से अतिरिक्त अर्थ प्रतीत नहीं हो रहा है उपनिषद के तात्पर्य के निर्णायक लिंगों से इसे बताया जा रहा है इस सूत्र वाक्य से अर्थ अनगम और इस सूत्र वाक्य का अवतरण लिखते हुए टीकाकार आयतरे उपनिषद निर्विशेष आत्मा में ही पर्यवशित हैं तात्पर्यवती हैं इसे स्पष्ट करने वाले छह लिंगों का प्रतिपादन कर रहे हैं अवतरण टीका में टीकाकार उनमें से उपक्रम उपसार में एक रूप एक तात्पर्य निर्णायक लिंग शुरू में बता दिया फिर अभ्यास को भी बता दिया कि स एतम एव पुरुषम ब्रह्म ततम अपश्यत इत्यादि वाक्य हैं ब्रह्मात्मक के ऐक्य रूप तात्पर्य विषय का अभ्यास और अपूर्वता उपनिषद प्रमाण से अतिरिक्त प्रमाण से अनावगम्य रूप अपूर्वत्व भी बताया गया तृतीय प्रमाण और फल बताया गया चौथे प्रमाण के रूप में स्वर्ग शब्दित निरति से सुख का लाभ उन्हें होता है तो फिर निरति से सुख के ही कल्पित अंशों के तरह अंश स्थानीय जो बाकी लौकिक सभी आनंद है उन आनंदों का आनंदों की उपलब्धि प्राप्ति ये फल भी बताया गया निर्विशेष आत्मविद्या का और अर्थवाद बताया जा रहा है सृष्टि आदि वाक्यों को तो चार जो तात्पर्य निर्णायक प्रमाण हैं, उनकी चर्चा कल हम लोग कर चुके हैं अर्थवाद और उपपत्ति यह और अवशिष्ट दो प्रमाण हैं इन्हें टीकाकार बता रहे हैं तो सृष्टिया ये सृष्टिया रूप अर्थवाद सृष्टियादि को बताने वाले वाक्यात्मक अर्थवाद यहां पर विद्यमान है सृष्ट आदि वाक्यों को अर्थवाद मानेंगे तो जो अर्थवाद वाक्य होते हैं उनका तात्पर्य स्वार्थ में नहीं होता अपितु ग्रंथ के द्वारा प्रतिपाद्य अर्थ की महत्ता में होता है प्रशंसा में होता है तो स ईमान लोकान असृजत इत्यादि जो वाक्य यहाँ पर है वे स्वार्थ में तात्पर्य नहीं है अपितु प्रतिपाद्य जो निर्विशेष आत्मस्वरूप है उसकी प्रशंसा में तात्पर्यवान है इसे सृष्टियादि अर्थवादात इससे कहा गया अब सृष्टियादि वाक्यों में कैसे अर्थवादत्व तो है इसे स्पष्ट करने के लिए ये कहा जाता है कि अर्थवाद वाक्यों को शेष माना जाता है मीमांसा में विधि वाक्यों का और पूर्व मीमांसा में और उपनिषद में अर्थवाद वाक्यों को शेष माना जाता है जो तात्पर्य विषयभूत अर्थ है उसके प्रतिपादक वाक्य का प्रतिपादन का समझ लो तो उपनिषद में आए हुए अर्थवाद वाक्यों का तात्पर्य उपनिषद के द्वारा प्रतिपाद्यमान अर्थ की प्रतिपत्ति में है उसके वे अंग हैं। ये दिखाने में तात्पर्य है कि उपनिषद प्रतिपाद्य अर्थ प्रशस्त है उपनिषद प्रतिपाद्य अर्थ है ब्रह्मात्म ऐक्य और ब्रह्मात्म ऐक्य के लिए ऐक्य बोध के लिए जरूरी है ये दिखाना कि इस कार्यक्रम वेष्टि कार्यक्रम संघातों में जो अहंतया अनुभूयमान है वह आत्मावा इदमग्र आशित इस वाक्य के द्वारा प्रतिपादित जगत अधिष्ठान ही है आत्म स्वरूप ही प्रत्येक कार्यक्रम संघात में मय के रूप में स्फूरित हो रहा है ये निश्चित हो जाएगा तो अहम अर्थ जो आत्मा और ब्रह्म इन दोनों का ऐक के रूप उपनिषदों का जो तात्पर्य विषय है वह समझ में आएगा अन्यथा नहीं समझ में आएगा नहीं तो भेदवादी कार्यक्रम कार्यक्रम संघात में जितने कार्यक्रम संघात उतने अहम अर्थ के रूप में अनेक आत्मा समस्त हैं भेदवादी और एक परमात्मा है समी उपाधि वाला उसकी उपाधि एक होने कारण वो एक है और वेष्टि उपाधिया अनेक होने से वस्तुतः ही वेष्टि उपाधिगत आत्मा अनेक है ऐसा भेदवादी मानते हैं ना लेकिन जो आत्मा व इदमग्रासित इस उपक्रम में तथा प्रज्ञानम ब्रह्म इस उपसंहार में वर्णित प्रत्येक अभिन्न चैतन्य है वही प्रत्येक कार्यक्रम संघात में अहम अर्थ के रूप में विद्यमान है यह निश्चित हो जाएगा तो ब्रह्मात्म ऐक्य समझने में सरलता हो जाएगी ब्रह्मात्म ऐक्य बोध सहज हो जाएगा इसलिए माना जाता है आयत्रे उपनिषद में जो प्रवेश बताया जा रहा है शरीर के अंदर दो का प्रवेश बताया गया है एक तो परमात्मा ने कार्यक्रम संघातों को निष्पन्न करके विचार किया कि ऐसा कौन है जिसकी उपस्थिति से मान, मानी जाएगी मेरी उपस्थिति और जिन जिसकी अनुपस्थिति को माना जाएगा मेरी अनुपस्थिति यह विचार करके फिर परमात्मा ने अपने प्रतिनिधि के रूप में प्राण को इस शरीर में प्रविष्ट कराया वो प्राण का प्रवेश हुआ नखाग्र से बा के नखाग्र से प्राण का प्रवेश बताया गया आगे बताया जाएगा आय में और वह जो प्राण है शरीर में प्रविष्ट हुआ वह जब तक शरीर में है तब तक माना जाता है शरीर चेतन है चेतन यानी आत्मा से युक्त है और जब प्राण निकल जाता है तो मानी जाती है चेतन आत्मा की अनुपस्थिति शरीर में तो इसलिए अपने प्रतिनिधि के रूप में पहले प्राण को बना करके इस शरीर में प्रविष्ट किया और फिर यदि इस शरीर के अंदर परमात्मा नहीं रहेगा तो देशतः तो परिचिन हो जाएगा ना तो देशकृत अपनी परिचिन्नता को मिटाने के लिए देशकृत अपरिन्नता जो स्वभावतः है उसे सुनिश्चित करने के लिए स्वयं भी इस शरीर में प्रवेश किया शरीरों को बनाकर के सभी शरीरों में तो ये विचार किया कि जिस द्वार से प्राण ने प्रवेश किया उसी द्वार से यदि मैं भी जाऊं तब तो कॉमन हो गया सामान्य हो गया प्रतिनिधि भी उसी द्वार से और स्वामी भी उसी द्वार से इसलिए परमात्मा ने अपने लिए एक विशेष द्वार इस शरीर में प्रवेश कराने की करने के लिए निश्चित किया वो है आ, मूर्धा मूर्धानं भित मूर्धा का भेदन करके इसमें प्रविष्ट हुआ वो प्रपदाभ्याम वो तो प्राण हुआ प्रपद कहते हैं नखाग्रह को तो प्राण के प्रवेश के लिए शरीर में प्रपद है और ये परमात्मा के इस शरीर में प्रवेश के लिए मूर्धा है मूर्धा से प्रवेश किया और प्रत्येक आत्मा के रूप में विद्यमान रहा अब यदि शरीर न होता तो कैसे अपने प्रतिनिधि का भी प्रवेश ईश्वर कराते और स्वयं भी कैसे प्रविष्ट हो जाते इसलिए और प्रवेश यदि सिद्ध नहीं होगा तो भेद वादिक की जो शंका है वो बनी रहेगी इसलिए अभेद ज्ञान के लिए ब्रह्मात्म ऐक्य बोध के लिए उपयोगी जो है प्रवेश और उस प्रवेश के उपयोगी सृष्टि बताई ऐत्र उपनिषद में स इमान लोकान असृजत इस वाक्य से इसे कहा जा रहा है कि स त सीम विदार्य द्वारा प्राप्त तो सयने व आत्मा वा इदमेक अग्र आसीत तो इस वाक्य में उपक्रांत परमात्मा परन्नपरमात्माशी ने क्या किया तो एक सीम विदार्य यहाँ सीमा शब्द से लेना ये मूर्धा को तो एक सीमानम यानी रूप सीमा का विदारण करके भेदन करके फिर एक तया द्वारा प्राप्त्यत तो मूर्धा रूप द्वार से इस शरीर में प्रवेश किया इति प्रवेश प्रवेशोक्ते तो ये जो है परमात्मा का ही प्रवेश दिखाने से ब्रह्मात्म ऐक्य ज्ञान में प्रवेश की उपयोगिता है और प्रवेश में उपयोगिता है सृष्टि की इसलिए सृष्टि वाक्य अर्थवाद वाक्य है सृष्टि से लेकर के प्रवेश पर्यंत के वाक्य माने जाएंगे अर्थवाद चौदह अर्थवाद हुआ पांचवा प्रमाण छठवा प्रमाण है उपपत्ति और उपपत्ति को बताने के लिए आगे वाली टीका है तस्य इति त्रय अवस्था त्रयस्य तरआवसात्राग्रदस्थात्र मिथ्या तो ये कहते हैं कि तस्य ये सरोना प्रकृत अर्थ का परामर्शक और प्रकृत अर्थ है एक मेवादीय आत्मा इसलिए तस्य शब्द का अर्थ निकलेगा ये जो एक मेवादितीय आत्मा है जिसने शरीर में प्रवेश कर लिया मूर्धा द्वारा उसे तस्य शब्द से ग्रहण करना और उसके त्रयावसथा आवसत शब्द का अर्थ है अवस्थाएं निवास स्थान अवस्था निवास स्थान कहते हैं तीन अवस्थाओं में अलग अलग तीन निवास स्थान है किसके उस परमात्मा के शरीर में प्रविष्ट हुए परमात्मा के अलग अलग तीन अवस्थाओं में निवास के लिए तीन स्थान है माना जाता है जागृत अवस्था में नेत्र स्थान स्वप्न अवस्था में कंठ स्थान और हृदय स्थान माना जाता है सुसुप्ति अवस्था में तो आवसथ शब्द का अर्थ है निवास स्थान तो तस्य त्रय आवसथा तो तीन अवस्थाओं में अलग अलग तीन निवास स्थान हैं। उनमें से ये जो तीनों अवस्थाएं हैं ये तीनों की तीनों अवस्थाएं जागरूक स्वप्न सुसुप्ति नाम से कही जाती हैं, लेकिन तीनों की तीनों स्वप्न जैसी ही है जाग्रत, स्वप्न सुसुप्ति तीनों अवस्थाएं स्वप्न जैसी है तो स्वप्न का क्या सादृश्य रहेगा बाकी दो अवस्थाओं में जाग्रत और सुसुप्ति में वो सादृश्य रहेगा वे तथ्य कल्पितत्व मिथ्यात्व तो जैसे स्वप्न अवस्था मिथ्या है ऐसे जागृत और सुसुप्ति भी मिथ्या ही है इस दृष्टि से तीनों अवस्थाओं को कहा जा रहा है त्रय स्वप्ना तो ये तीनों अवस्थाएं स्वप्न जैसी स्वप्न है यानी कल्पित है मिथ्या है तो तस्य त्रय स्वप्ना इति जाग्रदादी अवस्था उक्ति तो जाग्रदादी तीनों अवस्थाओं में स्वप्न सादृश्य मिथ्यात्व उक्ति यानी वचन रूप जो उपपत्ति है उपपत्ति कहते युक्ति को युक्ति कहते तर्क को जागृत और सुसुप्ति के विषय में इनके मिथ्यात्व के विषय में संशय है द्वैतवादी स्वप्न को तो मिथ्या मानते हैं लेकिन जाग्रत और सुसुप्ति को सत्य मानना चाहते हैं तो जिनके दृष्टि में जाग्रत और सुसुप्ति सत्य है उन्हें युक्ति से समझाना पड़ेगा ना कि जाग्रत और स्वप्न भी मिथ्या ही है इसके लिए जाग्रत स्वप्न सुसुप्ति इन दोनों को बनाना पड़ेगा पक्ष जाग्रस मिथ्या तो ऐसा ऐसी युक्ति होगी तो जाग्रत या दृश्य तो, हेतु लगा दीजिए जाग्रस स्वप्न जाग्रत और सुसुप्ति ये दोनों मिथ्या है क्यों दृश्यत्त स्वप्नवत तो जैसे स्वप्न दृश्य होने के कारण मिथ्या है ऐसे जागृत और सुसुप्ति भी दृश्य है तो जागृत तो दृश्य ही है लेकिन सुसुप्ति भी दृश्य है साक्षी भाष्य है ना सुसुप्ति इसलिए साक्षी दृश्यत्व उसमें आएगा तो दृश्यत्व होने के कारण यत्र यत्र दृश्यत्व तत्र तत्र मिथ्यात्व इस व्याप्ति से ये निश्चित होगा कि दृश्यत्व रूप व्याप्य जिन दो अवस्थाओं में रह रहा है वह व्याप्य दृश्यत्व अपने व्यापक मिथ्यात्व के बिना नहीं रहेगा तो मिथ्यात्व का भी उसमें हो जाएगा निर्धारण जैसे व्याप्य धूम अपने व्यापक अग्नि को छोड़ करके कहीं नहीं रहता और किसी जगह धूम दिख रहा हो अग्नि नहीं दिख रहा हो तो धूम को देख करके निश्चय किया जाता है कि वहां निश्चित ही अग्नि हई है ऐसे मिथ्यात्व का व्याप्य दृश्यत्व जागृत और सुसुप्ति अवस्था में देखा जा रहा है इसलिए जागृत और सुसुप्ति दोनों अवस्थाएं भी मिथ्यात्व के व्याप्य दृश्यत्व से युक्त होने से मिथ्या है ये युक्ति बताएगी उसके लिए दृष्टांत होगा स्वप्न तो इस प्रकार युक्ति का ही दूसरा नाम है उपपत्ति तो ये लिखते हैं कि तस् त्रय आवस्था त्रय स्वप्न इति जागृदादी अवस्थात्र स्वप्न तेन तो उक्ति यानी वचन रूप जो उपपत्ति है इस उपपत्ति से भी ये निश्चित होता है कि आयत्रेय उपनिषद का तात्पर्य विषय एक में वितीय ब्रह्म है मिथ्याार्थ को बताने के लिए ऐत्रेय उपनिषद का आरंभ नहीं है मिथ्या अर्थ विषय ज्ञान का जनक यदि ऐत्रेय उपनिषद बनेगी तो वह प्रमाण नहीं हो पाएगी प्रमाण का लक्षण है अनधिगत अबाधित अर्थ विषयक ज्ञान जनकत्व प्रमाणत्व तो ये जो है यदि उपनिषद सविशेष अर्थ की बोधक होगी सविशेष आत्मा को बताएगी तो आत्मा में स्वतः तो सविशेषता है नहीं और सविशेषता हो जाएगी औपाधिक और उपाधिया इन तीन अवस्था में से कोई न कोई अवस्था वाली ही कोई न कोई उपाधि रहेगी तो मिथ्या ही हो जाएगी वो उपाधि इसलिए उपाधि निमित्त तक सविशेषता भी मिथ्या हो जाएगी और परमार्थत अन अबाधित वस्तु हो जाएगी निर्विशेष आत्मस्वरूप और तद विषय ज्ञान की जनक बनेगी यदि उपनिषद तो माना जाएगा उपनिषद को प्रमाण अन्यथा वो अप्रमाण ही होगी ये ध्यान में ना। तो इस प्रकार ये छह लिंग हुई है ना अब इन छह लिंगों से जो अर्थ निकला उसे स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि निर्विशेष अद्वितीय आत्मपरत्व अवगमन ग्रंथ अर्थान्तर शंका शवकाशा तो, तो इन छे प्रमाणों से यह सुनिश्चित हुआ कि निर्विशेष जो अद्वितीय आत्मा है वही ऐत्रे उपनिषद के परम तात्पर्य का विषय है ऐत्रे उपनिषद में वही विवक्षित है ये निश्चित हुआ तो ये निश्चित होने से क्या होगा अवगमेन ग्रंथ से अर्थांतर शंका अनवकाशात तो ऐत्रे उपनिषद में निर्विशेष एकात्मा को छोड़कर के अन्य सविशेष आत्मा को बताया हुआ है इस प्रकार की शंका निरवकाश हो जाएगी शंका को अवसर नहीं है क्योंकि तात्पर्य के विषय के रूप में प्रमाणों के आधार पर निर्विशेष अद्वितीय आत्मा ही निश्चित हुआ है तो अर्थांतर शंका अनावकाशात तो, तो अर्थांतर शब्द से लेना नि, निर्विशेष अद्वितीय आत्मा से भिन्न अर्थ वो होगा सविशेष आत्मा हिरण्यगर्भ और हिरण्यगर्भ ही परम तत्व है इस प्रकार का उपनिषदों से प्रतिपादित हो रहा है इस शंका को कोई अवसर नहीं मिलेगा तो अनवकाशात तो।, तो कहा यदि सविशेष आत्मवस्तु उपनिषद में विवक्षित नहीं है तो लोकादि सृष्टि क्यों बताई गई सविशेष आत्मा उपनिषद प्रतिपाद्य होगा इसे दिखाने के लिए स इमान लोकान असृजत इत्यादि वाक्य हेतु तो के रूप में बता रहे थे न पूर्व पक्षी उसके विषय में कहते हैं कि लोकादि सृष्टि उक्त अध्यारोप अपवादाभ्याम आत्म प्रतिपत्थम तो ये जो लोकादि सृष्टि उक्ति है <coughs> लोकादि सृष्टि का कथन सृष्टि उक्ति का अर्थ है वह किसके लिए है तो अध्यारोप अपवाद न्याय से उक्त आत्मा उक्त उक्तात्म प्रतिपत्ति का अर्थ है उक्त आत्मा शब्द से लेना निर्विशेष अद्वितीय आत्मा वो है आत्मा और उसकी प्रतिपत्ति यानी ज्ञान अनुभव तो उक्त उक्तात्म प्रतिपत्ति शब्द का अर्थ निकलेगा निर्विशेष अद्वितीय आत्म साक्षात्कार और उस साक्षात्कार के लिए क्या किया जा रहा है कि आत्मनि अध्यारूपात तो परमात्मा परमात्म यह आत्म शब्दे गृहते तो यहां ओ निर्विशेष आत्मज्ञान के लिए अध्यारोप किया जा रहा है परमात्मा में सृष्टि का और फिर नेति नीति करके निषेध किया जाएगा अपवाद और इससे ये कहा जा रहा है कि आत्मनी अध्यारोपात तो आत्मा में ही सृष्टि का अध्यारोप होने से अन्य उपनिषदों में सृष्टि यानी संसार कर्म अर्थ में उत्पत्ति करते हैं सृष्टि शब्द की तो उसका अर्थ निकलता है सृजते या सा सृष्टि ऐसी उत्पत्ति करने से कार्य आकाशादि संपूर्ण संसार और ये जो आकाशादि संपूर्ण संसार है उसका अधिष्ठान अन्यत्र परमात्मा प्रसिद्ध है परमात्मा में आकादि आकाशादि संसार अध्यारोपित है ये कहा गया है ब्रह्मानंद वल्ली में तस्माद, तस्माद आत्मन आकाश सम्भूत इत्यादि तो ब्रह्म में अध्यारोपित प्रपंच अन्य उपनिषद बता रही है और यहाँ पर स इमान लोकान असृजत इत्यादि वाक्य सब्दित आत्मा में जगत का अध्याय बता रहा है तो इस वाक्य के अनुसार जगत का अधिष्ठान आत्मा है और अन्यत्र सदैव स्वमेदमग्रासित एकमे द्वितीय इत्यादि में, में सत्शब्दित ब्रह्म जगत का अधिष्ठान है ब्रह्मविद आपनोति परम इत्यादि में ब्रह्म शब्दित जो परमात्मा है वह जगत का अधिष्ठान निश्चित है तो जगत के अधिष्ठान दो हैं क्या एक कुछ कुछ उपनिषदों में ब्रह्म कुछ कुछ उपनिषदों में आत्मा ऐसे दो हैं जगत के अधिष्ठान तो दो तो नहीं हो सकते इसलिए कहते हैं कि यहां ऐत्रे उपनिषद में आत्मा शब्द का भले ही प्रयोग किया गया है जगत अधिष्ठान के लिए लेकिन वह आत्मा परमात्मा का ही परामर्शक है प्रत्येगात्मा का ही परामर्शक प्रत्येगात्मा है परमात्मा ही इस दृष्टि से लिखते हैं कि आत्म अद्यात् परमात्मा इत्मशब्दे न गृह्य आत्मगृहति इतरवत उपदेशात उत्तरात ये जो आत्मगृहती अधिकरण है उसके पूर्वपक्ष के उपस्थापन में बताई गई जो युक्तिया थी उन युक्तियों के आधार पर कथम पुनः अकर्म संबंधी केवल इत्यादि आक्षेप भाष्य था और उसी अधिकरण के सिद्धांत की स्थापना के लिए सिद्धांत के द्वारा बताई गई जो युक्तियां हैं उन युक्तियों के आधार पर आत्मा शब्द का अर्थ बताया जा रहा है कि परमात्मा है आत्मा वा इधम एक एव अग्र इस वाक्यस्थ आत्मा शब्द परमात्मा का ब्रह्म का परामर्शक है तो आत्म आत्मशब्दे न परमात्म इ कैसे तो कहा इतरवत ये दृष्टान्त है तो इतरवत में ईतर शब्द से लेना ब्रह्मानंद वल्ली तैत उपनिषद की और उस ब्रह्मानंद वल्ली में आत्मा शब्द का प्रयोग परमात्मा के लिए आया है इसे कह रहे हैं कि यथा इतरेश सृष्टि श्रवणेश तो बाकी उपनिषदों में आए हुए सृष्टि के बोधक जो श्रुति वचन उनमें तस्मादस्मात्मन आकाश सम्भूत इतव आदिशु वे कौन से सृष्टि श्रवण है यानी श्रुति वाक्य है तो तस्माद, तस्माद आत्मन आकाश सम्भूत इत्यादि श्रुति वाक्य है और इन वाक्यों में आत्मा शब्द का प्रयोग भले ही है लेकिन वह परमात्मा को बता रहा है तो परस आत्मनो ग्रहणम यथा तो जैसे आत्मन शब्द से परमात्मा का ग्रहण हुआ ऐसे आत्मा वा विक अग्र आसीत तो इस ऐत्री उपनिषद के उपक्रम वाक्य में आत्मा शब्द से ग्रहण किया जाएगा परमात्मा का ही इस अभिप्राय प्रा, से लिखा कि यथा अथवा आगे कहते यथा वा कते यथावा इतरस्े शब्द प्रयोगे तो लोक में भी कहीं आत्मा शब्द का प्रयोग किया जाता है तो प्रत्येक आत्मा व मुख्य आत्मा शब्द न तो आत्मा कहने से प्रत्येक आत्मा जो चेतन है उसी का ग्रहण होता है ऐसे ही यहाँ पर भी आत्मा कहने से प्रत्येक आत्मा जो चेतन है प्रत्येक शरीर में एक उसी का ग्रहण होगा ये कहते हैं तथा भवितुम तो दो उदाहरण बताएं एक तो श्रुति वाक्य दूसरा लौकिक वाक्य तो लौकिक वाक्य में भी और श्रुति वाक्य में भी आत्मा शब्द से परमात्मा का ग्रहण जैसे होता है ऐसे यहाँ पर भी आत्मा वा इस वाक्यस्थ आत्मा शब्द परमात्मा का परामर्शक होगा अब उत्तरात ये वाक्य है हेतु वाक्य कहा पर ब्रह्म सूत्र में आत्मगृहित तर्वत उत्तरात ये ब्रह्म सूत्र है आत्मगृहित अधिकरण में उसमें उत्तरात ये पंचमेंत पद है हेतु को बताने वाला उसका अब प्रश्न पूर्वक व्याख्यान कर रहे हैं टीकाकार ब्रह्म सूत्र के उत्तरात् पद का कुतह यानी कस्मात कारणात् आत्मा शब्द परमात्मा एवं गृह थे ये कुतह शब्द का अर्थ निकलेगा तो हेतु हे बता रहे हैं उत्तरात् व्यास जी ने उत्तराध शब्द का प्रयोग किया उसका अर्थ टीकाकार ने किया वाक्यर्थ दर्शनात् तो, मूल सूत्र में है उत्तरात् तो, अर्थ कर दिया टीका में टीकाकार ने वाक्यर्थ दर्शनात् तो, तो वाक्यार्थ दर्शन स इक्षत ये पांच नंबर टिप्पणी में लिख रहे हैं टिप्पणीकार कि स इक्षत लोकानु सृजा इत्यादि उत्तर वाक्यार्थस्य परमात्म परिग्रह आनुगुण्य दर्शना तो। परमात्म परिग्रह है कि अपरिग्रह है पांच नंबर टिप्पणी में परमात्म में म रस्व है न रसो इसमें दीर्घ छपा पुरानी पुस्तक में होना चाहिए तो स सीक्षत लोकानु सृजा उत्तर वाक्यार्थस्य उत्तरात है ना मूल में मूल ब्रह्म सूत्र में उत्तरा और यहाँ पर लिखा टीका में टीका कारण ने वाक्यर्थ दर्शनार्थ तो वाक्य के विशेषण के रूप में टिप्पणी कार ने उत्तर पद को जोड़ दिया तो आत्मा व इदमग्रसित इस वाक्य की अपेक्षा उत्तर जो वाक्य है स इनका लोकानु ईक्षत इति इत्यादि वाक्य हैं उत्तर वाक्य और उस उत्तर वाक्य का अर्थ परमात्मा परिग्रह के अनुगुण ही प्रतीत हो रहा है अनुकूल ही होने से ये यहां पर कहा गया वाक्यार्थ दर्शनात शब्द से मूल टीका में अब आगे वाला वाक्य है कि आत्मगृहित इतरवत इति अधिकरण सिद्धांत न्याय न तो आत्मगृहित इतरवत उत्तरात तो ये है आत्मगृहित अधिकरण और इस आत्मगृहित अधिकरण के सिद्धांत को बताने के लिए सिद्धांत के द्वारा प्रयुक्त युक्तियों को कहा जा रहा है सिद्धांत न्याय शब्द से उन युक्तियों से ये निश्चित हुआ कि केवल आत्म परत्व निश्चयात तो ऐत्रे उपनिषद केवल आत्म है यानी निर्विशेष आत्म तात्पर्यवती है तो केवल आत्मपरत्व निश्चयात न सविशेष पर उत्तर ग्रंथस्य। तो उत्तर ग्रंथ है उपनिषद ऐत्रे उपनिषद और वह सविशेष आत्मपरक नहीं है अभी तो निर्विशेष आत्मा में ही तात्पर्यवान है इत्याह इस अभिप्राय से ये सूत्र वाक्य लिखा समाधान के रूप में भगवान भाष्य कारण अन्यार्थ अनगम तो।, तो अन्यार्थ का मतलब है केवल आत्मा से अतिरिक्त अर्थ वो हुआ सविशेष हिरण्य गर्भरूप अर्थ और उसका अनवगमात वह ऐतरेय उपनिषद के तात्पर्य विषय के रूप में अवगम करते हैं निश्चय को अनवगम का अर्थ है निश्चित न होने से निश्चित तो हुआ निर्विशेष आत्मस्वरूपी और सविशेष आत्मस्वरूप भूत तो हिरण्यगर्भ आयत्रेय उपनिषद के तात्पर्य विषय के रूप में निश्चित न होने से ये अर्थ निश्चित हुआ कि केवल कर्म संबंधी केवल आत्म विज्ञान को बताने के लिए उपनिषद का आरंभ है जो पहले कहा था वो सुनिश्चित हुआ जो आक्षेप किया गया था उसका परिहार हुआ अब तथाच इत्यादि की अवतरण टीका है इसे देखिए भाष्य में जो तथाच पूर्वोक्ता नाम इत्यादि वाक्य आ रहा है ना इसका अवतरण लिख रहा है टीकाकार कि यत्च येष एव मोक्ष इति उक्तम तत्राह तथाच इति तो अहिरण्य गर्भवादियों के द्वारा जो ये कहा गया था कि ये एव मोक्ष इधर वाले पृष्ठ में पहले पंक्ति में है ना नोक्ष और ये शब्द से ग्रहण करना है देवताप्य को देवताप्य में देवता शब्द का अर्थ है हिरण्य और देवता अप्य शब्द का अर्थ निकलेगा हिरण्यगर्भ रूप से अवस्थान हर लक्षण शब्द का अर्थ रूप तो हिरण्यगर्भ रूप से अवस्थान आत्मक ही पर पुरुषार्थ है ऋषि परपुरुषार्थ का नाम है मोक्ष ऐसा जो पहले कहा गया था इसके विषय में कहते हैं कि तत्र आहो तो हिरण्यगर्भ रूप से अवस्थान रूप देवता अप्य को ही मोक्ष हिरण्य गर्भवादी कहते हैं लेकिन वेदांत सिद्धांत के अनुसार देवता अप्य ये मोक्ष नहीं हो सकता हिरण्य रूप से अवस्थान ये मोक्ष नहीं हो सकता क्यों तो हिरण्य में संसारी जीव के जो लक्षण है वह प्रतीत हो रहे हैं तो जिसमें संसारी के लक्षण प्रतीत होंगे उसे संसारी कहा जाएगा और उस संसारी हिरण्यगर्भ रूप से अवस्थान को मोक्ष नहीं कहा जा सकता तो संसारी के क्या लक्षण हैं? तो आसना या पिपास आदि ये लक्षण हैं। सड़ उर्मी से युक्त होता है संसारी जीव उसमें भूख प्यास शोक मोह और जरा मृत्यु ये छर्मिया रहती है ना इन छह उर्मियों से ग्रस्त जो होगा उसे कहा जाएगा संसारी अर्जो स्वभावत ही इन छह उर्मियों से सर्वदा असंश्लिष्ट है वह है परमात्मा नित्य मुक्त असंसारी तो हिरण्यगर्भ रूप जो देवता है उनमें संसारित्व तो प्रतीत हो रहा है सड़ूर्मित्व तो प्रतीत हो रहा है इसे आगे कह रहे हैं इत्यादि से तो भाष्य में है कि तथा पूर्वक्ता अग्नियादीना संसारी दर्श्यतिषवत्न तो अश्नायादी दोषवत्ता देवताओं में दिखा करके संसारित तो दिखाएंगे भगवान भाष्यकार अग्नि देवताओं का वो तो पूर्वोक्त देवता हो गई अग्नि देवता जो हिरण्यगर्भ के अंग है करण स्थानीय है न जैसे हमारे करण हैं है चक्षरादि ऐसे हिरण्यगर्भ जो समष्टि जीव हैं उनके करण हैं है देवता और उनमें संसारित्व तो दिखाया जाएगा उनमें संसारित्व तो कैसे सिद्ध होगा तो आशना, दोष वत्ता होने के कारण जीव संसारी इसलिए है कि अषनायादि दोष वाला है ऐसे अषनायादि दोष वाले अग्नि आदि देवता भी होने से देवताओं में भी संसारित्व सिद्ध होगा जो उपासक की उपासना समुचित कर्म करने वाली करने वाले अधिकारी की वाग इंद्रिय वह उसके अधिदव अग्नि में लीन हो जाती है अग्नि भाव को प्राप्त करती है चक्षु आदित्य भाव को प्राप्त करते हैं मन चंद्र भाव को प्राप्त करता है बुद्धि बृहस्पति भाव को प्राप्त करती है इस प्रकार ये अलग अलग जो अंग हैं, पाद विष्णु भाव को प्राप्त करते हैं हस्त इंद्र इन, इं, इंद्र भाव को प्राप्त करते हैं और जो प्रज्ञा है वो हिरण्यगर्भ भाव को प्राप्त करती है इस प्रकार वेष्टि समी में अवस्थित हो जाता है तो जैसा वेष्टि में अष्टायादि आश्ना, दोषवत्व है ऐसे समष्टि में भी है इसे आगे बताया जाएगा तो तथा पूसारिव दर्श्य दोस तम अश्ना पिपावर्जत इसमें इन्वर्टर कौमा है क्या ये श्रुति वाक्य है अनुवारजत यहां तक तो बाकी जैसे श्रुति वाक्य आते हैं तो इन्वर्टर कौन लिखा जाता है ना ऐसे इसको भी होना चाहिए था तो यानी हिरण्यगर्भम गर्भम पिपासा पिपाशाभ्याम अन्वर्जत तो अन्ववारजत शब्द का अर्थ है संयोजित तो हिरण्यगर्भ को अश्ना या भूख और पिपासा यानी प्यास इन इनसे युक्त कर दिया संयुक्त कर दिया का अर्थ है प्यास रूप उर्मी से युक्त हिरण्यगर्भ गर्भ देवता है अनुवारज क्रिया का कर्ता होगा वो परमात्मा तो परमात्मा ने जो आत्मा वा इदमग्र आशीत इत्यादि उपक्रम वाक्य में एक मेवादीय आत्मा शब्द से बताया गया परमात्मा है उसने क्या किया कि हिरण्यगर्भ को भूख आदि के साथ जोड़ दिया थोड़ी टीका है टीका कुछ और ये इत्यादि ना यानी इत्यादि ना श्रुति वचन ये, ये श्रुति वचन है ये बताया जाएगा संसारित्व इत्यादि ना संसारित्व दर्शयती इन श्रुतियों के द्वारा संसारित्व को श्रुति आगे स्वयं बता रही है थोड़ी टीका है टीका को देखिए आश्नायादी इसका अवतरण था टीका में उससे पहले तम इत्यादि का अर्थ कर रहे हैं तथा इस प्रतीक के बाद वाली टीका को देखिए तथा दर्शयिष्यति इति अन्वय तो संसारित्व को बताया जाएगा तथा संसारित्व दर्शयिष्यति कैसे संसारित्व बताएंगे हिरण्यगर्भ में तो कहते तम यानी हिरण्यगर्भस्य गर्भ से स्थूलम रूपम वैराजम पिंडम तो हिरण्यगर्भ का ही जो भोगायतन है जिसे वैराज पिंड यानी विराड नाम से कहा जाता है वो है भोगायतन समष्टि कार्य ब्रह्मांड यही हिरण्यगर्भ का भोगायतन है तो उसे क्या किया वैराजपिंड को अष्नाया पिपाशाभ्याम संयोजितवान और पिपासा से युक्त कर दिया किसने तो ईश्वर ईश्वर ने यह तम अस्ना पिपासाभ्याम अनुवारजत वार, अनुवा इस श्रुति का अर्थ है इसी श्रुत्यर्थ ये इस श्रुति वचन है और आगे है ये जो अश्ना, अश्ना मत सर्वम संसार एव इत्यादि वाक्य इसकी अवतरण टीका इसको देखते हैं हम लोग कल